अध्याय सैंतीस अज्ञात मेरे जीवन के वे दिन बड़े आनंद के दिन थे जब श्री एक दिन मां के पास गई तो देखा वे एक कटोरी में लाई के दानों को सान कर, बड़े आनंद से दो चार बार अपने मुंह में डाली उसके बाद घर में जितने भक्त थे उन सबके हाथों में देने लगी मैंने कहा आहा मां आपका खाना तो हुआ नहीं मां ने कहा इन सब लड़कियों के खाने से ही मेरा खाना हुआ और एक दिन जाकर देखती हूं कि मां के शरीर में चर्म रोग के चकते उभर आए हैं मां ने कहा देखो यह सब क्या हुआ है बेटी कैसे ठीक होगा मैंने कहा मां लोग कहते हैं कि गौशाले में कंबल बिछाकर उसके ऊपर ढाई बार लोटने से ठीक हो जाता है मां ने कहा आहा गोशाला और गंगा बड़ी ही पवित्र है इसीलिए लगता है ठीक हो जाता है एक दिन अपनी सात वर्ष की बहन को साथ लेकर मां का दर्शन करने गई कुछ दिन पहले बहन नवद्वीप गई थी और वहां से तुलसी की माला पहनकर लौटी थी मां उसको माला पहने देखकर आनंदित हुई और उसकी पीठ ठोकती हुई बोली आहा इसका ऐसा वेश कब हुआ उस दिन मैं अपनी दो महीने की बच्ची को घर पर छोड़ आई थी हम लोगों का घर बसीरहाट में है सुबह की ट्रेन से गई थी रात की ट्रेन से वापस लौटना था मेरे स्तनों से दूध उतर आया था और मुझे उलझन हो रही थी इसे देखकर मां ने कहा तुम ऐसा क्यों कर रही हो मैंने सारी बातें बताई सुनकर मां कहने लगी आहा दो महीने की बच्ची को छोड़कर क्यों आई हो बेटी साथ ला सकती थी मैंने कहा मां आपके स्थान में आकर मल मूत्र करके अपवित्र करती इसीलिए नहीं लाई मां ने कहा तो उससे क्या हुआ वहां उपस्थित सभी लोगों से मां बार बार कहने लगी आहा देखो दो महीने की बच्ची को घर पर रखकर कितनी दूर से आई है कितना कष्ट हो रहा है मैंने उनसे सिंहवाहिनी की थोड़ी मिट्टी मांगी तो मां ने अपनी भतीजी से पह देने को कहकर मुझसे बोली बहुत जागृत देवी हैं लौटते समय प्रणाम करने पर मां ने कहा आओ फिर आना बेटी